रामायण कांड सर्ग आध्यात्मरामण अयोध्यागचचार अविद्या संस्थर्हेतु विद्या तस्यावर्ति काो विद्याभ्या मुक्षुभ काम क्रोधादस्तुशत्रुशूलरा अविद्या जन्म मरण रूप संसार की कारण है और विद्या उसको निवृत्त करने वाली है अतः मोक्ष कामियों को सदा विद्योपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए हे शत्रुमन काम क्रोध आदि इस साधन में विघ्न करने वाले शत्रु हैं तोध एवा मोक्ष विघ्नाय सर्वदा ये, ये नाविष्ट पुमाते पितृभात उनमें भी मोक्ष में विघ्न उपस्थित करने के लिए तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है जिसका आवेश होने से पुरुष पिता माता सुहृद और बंधुओं का भी वध कर डालता है क्रोध मूलो मनस्ताप क्रोध संसार बंधनम धर्म अक्षय करम क्रोध तस्मा क्रोधम पर मन के संताप का मूल क्रोध ही है और क्रोध ही संसार का बंधन तथा धर्म का क्षय करने वाला है इसलिए तुम क्रोध को छोड़ दो क्रोध ये समहान शत्रु तृष्णा वैतरणी नदी संतोषो नंदन वनम शांतिर वही कामधू यह क्रोध महान शत्रु है तृष्णा वैतरणी नदी है संतोष नंदन वन है और शांति ही कामधेनु है तस्मा शांति भजस्वाद्य शत्रुरव भवेन्न ते दि मन प्राण इसलिए तुम शांति धारण करो इससे क्रोध रूपी शत्रु का तुम पर प्रभाव न होगा आत्मा देह इंद्रिय मन प्राण और बुद्धि आदि से पृथक तथा शुद्ध स्वयं प्रकाश अविकारी और निराकार है तब तक मनुष्य देह इंद्रिय और प्राण आदि से आत्मा की भिन्नता नहीं जानते आत्मा शुद्ध स्वयं ज्योति अविकारी निराकृति ज्यादेन्द्रिपाणे भिन्न नात्मनो विदु तवस्दुख ये मृतसंयुता भिन्नम आत्मा हृदय भाव बुद्ध्यादिभ्यो वहि बहिसुवर्तस्व मिलजन प्रारब्धमखिल जब तक मनुष्य देह इंद्रिय और प्राण आदि से आत्मा की भिन्नता नहीं जानते तब तक वे मृत्युपाश में बंधकर सांसारिक दुख समूह से पीड़ित होते रहते हैं इसलिए तुम सर्वदा अपने हृदय में बुद्धि आदि से आत्मा को भिन्न अनुभव करो इस संपूर्ण बाह्य व्यवहार का अनुवर्तन करो और सुख अथवा दुख रूप जैसा प्रारब्ध हो उसी को भोगते हुए चित्त में खेद न मानो